आनंद की खोज ध्यान और उसके प्रकार हृदय कमल हृदय में चित्र को आसानी से एकाग्र करने के लिए वहां एक कमल की कल्पना की जाती है जो लाल या सफ़ेद रंग का तथा आठ या बारह पंखुड़ियों वाला हो एक बार हृदय का स्थान निर्धारित होने के बाद वहां एक कमल की धारणा करने से ध्यान की आगे की प्रक्रिया सरल हो जाती है शास्त्रों में हृदयाकाश हृदय में स्थित आकाश का भी उल्लेख मिलता है अंततः हम आकाश को रिक्त स्थान के अर्थ में भी लेते हैं घनीभूत स्थूल पदार्थों में भी स्थान अथवा आकाश है यह समझना धारणा करना कठिन होता है लेकिन सत्य तो यह है कि आकाश सर्वत्र विद्यमान है रिक्त स्थान में भी और स्थूल पदार्थ में भी जिस हृदय में हम ध्यान करना चाहते हैं वहाँ भी स्थान आकाश तो विद्यमान है ही भले ही वर रक्त मांसादि से ही भरा हुआ क्यों न हो और जब हम रक्त मांस के पिंड हृदय के बदले आध्यात्मिक हृदय की कल्पना कर रहे हैं तो उस स्थान पर मांसादि के बदले रिक्त आकाश की कल्पना सहज ही की जा सकती है अभ्यास के द्वारा जब साधक अपने हृदय में एक पद्म तथा उसके ऊपर एक रिक्त स्थान अथवा हृदय आकाश की धारणा करने में सक्षम होता है तब वह अगली महत्वपूर्ण सीढ़ी पर आरूढ़ होता है दूसरे शब्दों में ध्यान कहाँ करें इस प्रश्न का विवेचन करने के बाद इस प्रश्न पर विचार करें कि ध्यान किसका करना चाहिए ध्यान के प्रत्यय का चुनाव जिस विषय का ध्यान किया जाता है उसे योग की परिभाषित भाषा में प्रत्यय कहते हैं ये प्रत्यय ज्योति शिखा सूर्य पुष्प आदि स्थूल पदार्थों से लेकर घंटा ध्वनि मंत्र सुख अथवा दुःख के संवेदन तथा दया करुणा आदि सूक्ष्म भाव तक अनेक हो सकते हैं वस्तुतः संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका ध्यान न किया जा सके प्रत्यय भेद में ध्यान के अनेक प्रकार हो सकते हैं तथा उसके फल भी प्रत्यय के अनुरूप ही होते हैं पातंजलोग सूत्र के तृतीय अध्याय विभूति पाद्मिक कायरूप मैत्री हस्तिबल सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि स्थूल तथा संस्कार समूह आदि सूक्ष्म तत्वों पर ध्यान और उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली विभूतियों का विशद वर्णन है अतः साधक अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी भी विषय को ध्यान के प्रत्यय के रूप में चुनकर अग्रसर हो सकता है सैद्धांतिक रूप से यह बात सत्य होते हुए भी साधक की मनोवृत्ति पूर्व संस्कार तथा तो मानसिक गठन प्रत्यय निर्धारण को विशेष रूप से प्रभावित करता है बहुत से लोगों की निराकार ध्यान में रुचि होने पर भी अधिकांश लोग उसके अधिकारी नहीं होते किसी के लिए ज्योति का ध्यान अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो कोई साकार मानवीय रूप का ध्यान कर शीघ्र सिद्धि लाभ करता है व्यक्ति विशेष के लिए किस प्रकार का ध्यान उपयोगी होगा इसका निर्णय करना विशेषज्ञ का कार्य है आध्यात्मिक जगत के ये विशेषज्ञ ही सद्गुरु होते हैं सतगुरु के निर्देश के अभाव में भी हम किसी न किसी प्रकार के ध्यान का अभ्यास बिना किसी भय के सफलतापूर्वक कर सकते हैं पातंजलि अपने योग सूत्रों में तथा स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों में जिन ध्यानों का उल्लेख करते हैं उनमें से किसी का भी प्रयोग साधक स्वयं करके उसकी उपयोगिता एवं उपयुक्तता का निर्धारण कर सकता है प्रत्यय के चुनाव के लिए प्रारंभ में विभिन्न प्रत्ययों को लेकर कुछ प्रयोग भले ही किया जाए लेकिन एक बार प्रत्यय निर्धारित होने के बाद उसे बदलना नहीं चाहिए अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा कोई व्यक्ति कुआं खोदना प्रारंभ करे कुछ दूर खोदने पर चट्टान निकल आने पर वह स्थान को छोड़कर दूसरी जगह खोदने लगे दूसरे स्थान पर कुछ दूर जाने पर रेत आ जाए तो वह स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान पर खोदने लगे इस प्रकार बार बार स्थान बदलने वाला व्यक्ति कभी भी पूरा कुआं खोदकर जल प्राप्त नहीं कर सकता इसी प्रकार प्रत्यय को बार बार बदलने वाला व्यक्ति ध्यान में प्रतिष्ठा और सिद्धि लाभ नहीं कर सकता ध्यान के विभिन्न प्रकारों का विभाजन एवं विस्तृत वर्णन करने के पूर्व एक बाल एक बात स्पष्ट रूप से कह देना जरूरी है जैसा कि शुरू में कहा जा चुका है ध्यान का अभ्यास विभिन्न उद्देश्यों से किया जा सकता है मन की एकाग्रता बढ़ाने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए वृद्धि सिद्धि अथवा भौतिक समृद्धि के उद्देश्य के लिए किए गए ध्यान के लिए कोई भी प्रत्यय चुन, चुना जा सकता है प्रस्तुत लेख में हम ध्यान के उन्हीं विभेदों का वर्णन करेंगे जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक है वैसे आध्यात्मिक विषयों के ध्यान में भी चित्त एकाग्रता एवं शारीरिक तथा मानसिक लाभ प्राप्त होता ही है ध्यान के प्रकार पातंजलि के योग सूत्र के प्रथम अध्याय के निम्न प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया है पहला विशोक ज्योति का ध्यान दूसरा वितग महापुरुषों के विषय में ध्यान तीसरा स्वप्न व निद्रा में प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर किया गया ध्यान स्वामी यतीश्वरानंद जी ने ध्यान के तीन प्रकार बताए हैं पहला रूप ध्यान दूसरा गुण ध्यान और तीसरा स्वरूप ध्यान साधक रूप ध्यान से प्रारंभिक करता है तथा आगे बढ़ने पर गुण ध्यान और अंत में स्वरूप ध्यान करने में समर्थ होता है जैन शास्त्रों में सभी एकाग्र चिंतन को चाहे वह अशुभ हो या शुभ ध्यान की संज्ञा दी गई है आर्त तथा रौद्र नामक ध्यान दुख विषाद क्रोध तथा हिंसादिथि संयुक्त होने के कारण त्याज है जबकि धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान नामक दो ध्यान शुभ एवं करणी है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के चार चार भेद हैं जिनमें से कुछ का वर्णन यथास्थान किया जाएगा महापुरुषों का ध्यान संत महापुरुषों अवतारों देवों देवताओं तथा परम परमेश्वर के प्रतीक साकार मानवीय विग्रहों का ध्यान सबसे अधिक प्रचलित उपयोगी एवं सहज है पतंजलि ने वित्त राग विषयम व चित्तम सूत्र द्वारा इसी ओर संकेत किया है इस ध्यान को प्रारंभिक साधक से लेकर उच्च कोटि के साधक सभी कर सकते हैं हमारा स्थूल अग्रशिक्षित मन स्वभावतः चिंतन के लिए स्थूल विषय स्थूल रूप चाहता है अतः उसे ध्यान के लिए पुष्प प्राकृतिक दृश्य आदि मात्र भौतिक प्रत्यय प्रदान करने के बदले इष्ट देवता संत अथवा अवतारी महापुरुष का विग्रह क्यों न प्रदान किया जाए जिसमें भौतिक रूप के साथ ही साथ दैवी सद्गुण एवं चिंतन सत्ता भी विद्यमान है जिनका ध्यान पवित्र एवं प्रशिक्षित होने पर मन का मन कर सकेगा यह ध्यान रूप ध्यान से प्रारंभ होकर गुण ध्यान तथा अंत में स्वरूप ध्यान में परिणित हो जाता है इष्ट का चयन सर्वप्रथम किसी दैवी विग्रह अथवा सिद्ध महापुरुष को इष्ट के रूप में चुनना पड़ता है जिस ईश्वरी व्यक्ति विशेष में साधक को सबसे अधिक श्रद्धा आदर एवं प्रेम हो उसी को इष्ट के रूप में चुनना चाहिए परंपरा अनुसार अथवा परिवार में जिस देवता की आराधना होती है स्वाभाविक रूप से उसी के प्रति सबसे अधिक आकर्षण होता है फिर बाह्य वातावरण तथा परिस्थिति का भी प्रभाव मन पर पड़ता है शिव शिवोपासकोत्पन्न व्यक्ति में राम कथा श्रवण एवं राम भक्तों के संग में राम में भी भक्ति उपज सकती है ऐसे में एक इष्ट निर्धारण करना कठिन हो जाता है आधुनिक काल में तो यह समस्या और भी जटिल हो गई है एक तो कुल परंपराएं छीण हो गई हैं और दूसरे भौतिकवाद के अभाव से देवी देवताओं में आस्था कम हो गई है भौतिकवाद के प्रभाव से देवी देवताओं में आस्था कम हो गई है यदि यह आकर्षण बना हुआ भी हो तो युग की उदारवादी विचारधारा के कारण किसी एक विग्रह के प्रति विशेष आकर्षण के बदले राम कृष्ण बुद्ध महावीर सभी के प्रति व्यक्ति समान आकर्षण का अनुभव करता है ऐसी परिस्थिति में इष्ट का चुनाव ऐसे अनुभवी सदगुरु पर छोड़ा जा सकता है जो व्यक्ति के मन की गहराई में बैठने में समर्थ हो तथा जिसके जिसमें व्यक्ति की आस्था भी हो सदगुरु द्वारा इस निर्देश प्राप्त इसे इष्ट निर्देश प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ है इसके अभाव में साधक स्वयं किसी एक देवी विग्रह या सिद्ध महापुरुष को चुन लें। वस्तुतः सभी दिव्य महापुरुष एक परमात्मा के ही अंश हैं। स्वयं के इष्ट को ही सर्वदेव देवी स्वरूप मानकर उसी में दृढ़ मती बनाए रखने के नाना इष्टों की सम, समस्या समाप्त हो सकती है फिर भी यदि एक इष्ट विशेष का चयन संभव न हो तो एक से अधिक को ध्यान के लिए ग्रहण कर कर ध्यान प्रारंभ किया जा सकता है इस आशा से कि अंत में अनेक में से एक इष्ट के प्रति अधिक अनुराग उपजेगा आज राम के का ध्यान करें कल कृष्ण की परसों बुद्ध का लेकिन यह सदा स्मरण रहे कि तीनों एक ही परमात्मा सत्ता के ही रूप हैं स्वरूपतः एक दूसरे से पृथक नहीं है ऐसे कर करते हुए भी यह याद रखना चाहिए कि यह कोई प्रामाणिक पद्धति नहीं है बल्कि केवल बाध्यता के कारण एक विकल्प के रूप में सुझाई गई है अंततोगत्वा साधक को किसी एक ही इष्ट का चयन करना होगा हाँ नाना सांसारिक विषयों के चिंतन के बदले नाना दैवी पुरु महापुरुषों का चिंतन अवश्य श्रेयस्कर है तथा तो यह भी सत्य है कि अपने इष्ट का चरम साक्षात्कार होने पर साधक यह भी अनुभव करेगा कि यह एक ही परमात्मा ने इसके इष्ट एवं अन्य देवी देवताओं के का रूप ग्रहण किया है यदि इष्ट निर्धारण कि किसी भी प्रकार न हो सके तो ज्योति ध्यान किया जा सकता है जो आधुनिक मन को अधिक रुचता है